विवेकानंद साहित्य हिंदू दार्शनिक चिंतन के सोपान सबसे अंत में अद्वैतवादी है वे भी यह प्रश्न उठाते हैं कि ईश्वर ही इस विश्व का उपादान तथा निमित्त दोनों कारण होना चाहिए इस तरह ईश्वर ही यह संपूर्ण विश्व बन गया है इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता पर जब यह दूसरे लोग कहते हैं कि ईश्वर आत्मा है और विश्व उसका शरीर तथा यह शरीर परिवर्तनशील है पर ईश्वर परिवर्तन रहित है अद्वैतवादी कहते हैं यह सब मूर्खता है इस स्थिति में ईश्वर को इस विश्व का उपादान कारण करने का क्या अर्थ है कार्य रूप धारण करने वाला कारण ही उपादान कारण है कार्य और कुछ नहीं वरन कारण का ही दूसरा रूप है जहा कहीं तुम्हें कार्य दिखाई देता है वह कारण की ही पुनरावृत्ति है अतः यदि यह विश्व कार्य है और ईश्वर कारण तो विश्व को ईश्वर की ही पुनरावृत्ति होना चाहिए यदि तुम कहो कि यह विश्व ईश्वर का शरीर है और यह शरीर संकुचित एवं सूक्ष्म होकर कारण बन जाता है तथा तो उसी में से इस विश्व का विकास होता है तो इस पर अद्वैतवादी कहते हैं कि स्वयं ईश्वर ही यह विश्व बन गया है अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म प्रश्न उठता है यदि यह ईश्वर ही यह विश्व बन गया है तो तुम और ये सभी चीजें ईश्वर ही हैं निश्चय ही यह पुस्तक ईश्वर है प्रत्येक वस्तु ईश्वर है मेरा शरीर है, मेरा शरीर ईश्वर ईश्वर है, है मन और मेरी आत्मा भी ईश्वर है।, तो है क्या वह एक ईश्वर करोड़ों जीवों में, में परिणित हो जाता है तब यह फिर कैसे हुआ वह अनंत शक्ति और सत्ता वह एक में विश्वात्मा विभाजित कैसे हो गई अनंत के खंड करना असंभव है वह विशुद्ध चिदात्मा इस विश्व में कैसे परिणित हो सकती है और यदि वह विश्व में परिणित हुई है तब तो वह परिवर्तनशील है यदि वह परिवर्तनशील है तो वह प्रकृति की अंश है और जो कुछ भी प्रकृति है परिवर्तनशील है वह तो जन्म लेता और मरता है यदि हमारा ईश्वर परिवर्तनशील है तो वह एक दिन अवश्य मरेगा इस बात को ध्यान में रखो पुनश्च ईश्वर का कितना अंश यह विश्व बन गया है यदि तुम कहो क बीज का अज्ञात परिणाम तब तो ईश्वर अब ईश्वर ऋण क है और इसलिए वह वही ईश्वर नहीं है जैसा कि इस सृष्टि के पूर्व था क्योंकि उतना ईश्वर यह सृष्टि बन गया है